मोक्षे च विशेष अन्युगमान अभ्युगमे अन्य प्रसंगा बात तो वास्तव में स्वरूप अवस्थान ही मोक्ष है और उसे कोई विशेष नहीं हो सकता बढ़िया था स्वरूप अवस्थान च मोक्ष मोक्ष विक्रिया रहित होना चाहिए यही सभी द्वारा इष्ट स्वरूप में घोषित होने का नाम है मोक्ष निष्कर्ष निकल गया तो उसे सभी सविशेषस्व मानना न स्वाभाविक स्वाभाविक नहीं हो सकता जो विशेष आनंद मान सविशेषता मोक्ष आनंद की भी मांसा में है मोक्ष में भी आनंद की भी नहीं होती एक मुक्त को इतना आनंद होगा उससे भी जोड़ा होगा, उससे ज्यादा होगा उससे और उत्कृष्ट कोई होगा मुक्त हो उसके आनंद और बढ़ जाएगी मुक्तों में आनंदता नहीं क्योंकि स्वरूप है स्वरूप का आनंद स्वरूप क्या है वो उसमें कर्तव्य तो है क्या नहीं इसीलिए स्वरूपों का जो आनंद है कुछ कार्यक्षता न होने से स्वरूप प्राप्ति रूप में भी कोई कार्यक्ष विशेषता नहीं हो सकती और इस विशेषता मान लो तो अपि में अनित्य सभी के आनंदों में क्या होता है गंधर्वानंद अनित्य इंद्रानंद अनित्य प्रजापति आनंद अनित्य सारे आनंद किस प्रकार से अनित्य होते हैं उनकी तार्थ में स्वीकार कर लिया सविशेषता पर मान लिया पर भी बुद्धि मिली आप सविशेषा मानने लगोगे तो वो भी अनित्य हो जाएगा ठीक है देखिए जगत भी क्यों दिखाई देता है कभी अविद्यान पुरुष को दिखाया जाता अविद्यान ध्यान पुरुष पर जागर है तो स्वप्न होता है अविद्याद्या विषय तय आन सिद्धमेत क्षेत्र मनोकृतिषेदाबीज सुच्ञायावृत अजसुविछेद आत्मोक्ष संज्ञा विपरी चा लंबी पंक्ति भाषण वेदभाषिकव तथा पुरुष को उपलब्ध होता है सारा एक उपलब्ध उपलब्ध सच्चा साराथे अवल उपलभ्यम्च उपल्यवाच अवद अख्य सदृश व्या अविद्याद्भिल अद्व्यात्पलभ्य समझ तृतीय अवदिपल्वा अविद्या जागृत स्वे और अगृतों के द्वारा अविद्या पुरुषों के द्वारा अविद्या पुरुष कैसे होगी ध्यानते व्याख्या उपलब्ध के है इधर अनुपल्बा सुधि का भाव नहीं रूपल ही नहीं हो पाता है नहीं का होती का एक जैसा सभी की समाधि एक जैसा होगी ध्यान भाव है अनुकल्बा मिथ्यात्म भेद इधर भेद में मिथ्याय हो गया इत्या अविद्यादि तत्ता भ्रांति अविद्या का क्षय हो जाए तो अनुपत्ति ही भेद से अल्पत्ति एक बार अविद्या क्षय हो जाए फिर तो भेद की रूपत्ति हो नहीं सकती है आते अत सिद्ध एक बार अति भ्रम की सिद्धि हो जीव एक है ब्रह्म एक है क्योंकि जीव और ब्रह्म अभिन्न है जीव भी श्रेणी नहीं हो सकता सगल उपाधि में वही प्रवेश किया हुआ है जिस एक सूर्य अनंत चल के पात्रों में अनंत सूर्य प्रतिम्ब प्रविष्ट के समान प्रविष्ट हो जाता है उसी प्रकार एक में प्रजात ब्रह्मा हजारों श्री उपाधियों में पृष्ठ समान प्रविष्ट होकर दिखाई देने से अनेक जीव वाल की कल्पना हो जाती है वास्तव में ऐसा अनेक प्रतिम्ब नहीं होता उसी प्रजा अनेक जीव भी नहीं है इसी कारण से हम निचोड़ दे रहे हैं शरी मनोबुद्धि विषय वेदना संतान से अहंगार अज्ञान बीजक सिमित्र विज्ञान निमित्त है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि विषय और वेदना पद संतान से इसकी जो धारा चल रही है एक शरीर मरा, दूसरी शरीर मिल गया शरीर संतान जी इंद्रिय संता एक इंद्रिय काम करे दूसरा तीसरा चौथा कोई को इंद्र खटपड़ करते रहता है विषय करते रहता है, कल्याम देख रहा, तो रहा, तो रहा है किसको किसको बंद करोगे एक चलते रहता बाहर का सारे दसों को बंद कर दो अंदर वाला जो है चुप करे काम चलना शुरू कर देता खुद को भी नियंत्रण करना पड़ता है कितने इंद्रियों का भी संतान चल रहा है मन का तो कहना है क्या मन बुद्धि का तो खेल तो है ये वेदना और विषय के साथ विश्व दुख का जन प्रकार की वेदनाएं हम अनुभव करते हैं किसकी संतान किया नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, वेदना वदा, वा वह अर्था उल्टा हो गया होगा सो करो कभी नया संस्कार में गलती है संस्कार तो को सुधारा तुमने तो नई गलती पैदा कर लिया जो पुराने में ठीक है संबंधा क्यों है अहंकार संबंधा शरीरेंद्रीय मनोभ विषय वेदना संतान से अहकार के संबंध के वजह से ही कैसा संतान छ तो अहकार के सम्बन्ध कैसा हो गया कप्तान तो लाभ बीजस्य भी नहीं है ते अज्ञान बीज यीज से आधार कभी टिप्पणी अज्ञान आत्म अविद्याण ये उपाधन निज्ञान अन्न निमितख्यामें टिप्पणी निज्ञान ब्रह्मचैतन्यमेव नित्य विज्ञान क्या होगा अनुचेतन साल को आएंगे नित्य विज्ञान ठीक है उससे भिन्न क्या होगा नित्य विज्ञान अन्य अन्य सिखा लेंगे आप अन्य उपादान्थ भिन्न भी जता नित्य विज्ञान कौन था अविज्ञा थी उससे भी भिन्न लेना होगा क्योंकि तो पूर्व शब्द से उपादान कर ले लिया ज्ञान को उपादान कर ले लिया है उपादान अतिरिक्त निमित्त उपादान सेन्द विद्या बिंद निमित्त कौन है ब्रह्मचेतनी है निमित्त विज्ञान मैं ब्रह्मचेतन निमित्त ये पक्षे बहुत निमित्तग्रहण कैसा है यहाँ पर जाकर के करके जान करके भाष्यकार ने जिस शब्दों में प्रयोग किए हैं अज्ञान बीज से नित्य निमित्त से अलग अलग ले लिया सिद्ध कर दिया नहीं है उपादान कारण सदा अविद्या है माया ही है ब्रह्म केवल अपने सत्ता मात्र से निमित्त कारण होता है इसमें भाष्यकार में दोन बीज से नित्य विज्ञान निमित्त नहीं इसे टिप्पण कारण दुष्पर्ष करते हैं अज्ञान के बीच क्या रहना है उपहारन कारण निमित स्पष्ट ही है, ही है और, और यह जो निमित्त अभिमित्त कहते हैं उसकी सागर पर कहते हैं पर कहते हैं कि जो माया को ब्रह्म से कारण करते तो माया कहा कैसा रहती है मतलब गया अभेद भेद श्रेष्ठ अभेदाह महावाश का भेद श्रेष्ठ अभेद भिन्न भी है और अभिन्न था भी है किसी का नाम का जगत कपड़े में रंग भिन्न भी है रंग और अभिन भी है क्यों कपड़ा छोड़ के रंग मिलेगा नहीं कहा मिलेगा लगे कपड़ा रंग नहीं है कपड़ा रंग होता तो पहले सफेद तो अलग, अलग नहीं है वस्तु दृष्टिया अलग भी है इसे दृष्टि पर भी है माया और ब्रह्म काम को माया के साथ ताजक जब मानूंगा तब कहा ले जाता है ब्रह्म अभिन इन वास्तव में जगत का निमित्त कारण उपानकरण कौन है अविद्या माया तथा हम लोग बार बार विश्वास लेते हैं ना शुभ रोजगार में क्या है रज्जु जो है नहीं है रज्जु केवल रज्जु क्या रज्जुन चेतन निमित्त कारण वाला और रज्जु का आवरण होता है अविज्ञा जिसका भेदन आपकी वृत्ति चेतन नहीं कर पाई थी वह अविज्ञा उत्पन्न करती है सत्य पहला तरह समझाया कौन क्या करता है यहाँ से जब वृत्ति चैतन्य गया वृत्ति गई तो वृत्ति चेतन क्या करता है तो तो को भंग करने करता है। जब भंग नहीं कर पाते किसी रूपा जो हैत्म किसी वस्तु को संस्काराध लेकर के उत्पन्न कर लेता है इसलिए अविद्या ही स्वदाप भ्रम को पालन कर सकता है भ्रम को उत्पानकरण हो नहीं सकता लेकिन वो जो कहा जा रहा है तो पालन जो कहा जाता है वो अविद्या या माया को भ्रम से करके आ जाता है इसे सच्चाई में वास्तव में क्या है अविद्या चीजी नहीं है माया नाम की चीजी नहीं है जगत जिसको दिख रहा है भ्रम जिसको दिखाई दे रहा है उसके लिए खरीदी पड़ती है उसी है माया को पालन करीब ममा माया, माया दृत्याग करते हैं माया तो प्रद्ध्या माइनम तुम्हेश्वर माइनम माया नहीं है पक्ष में माया कल ब्रह्म कोई माया खत्म हो जाएगा माया नाम नहीं है माया अस्ट कल अगर माया माया कल्पना माया की कल्पना का अधिष्ठांत ब्रह्म क्या हो रहे तो थे तो ब्रह्मो में क्या कहते थे मायावी इसे इन सारी बातों को सिद्धांत कर दिमाग में रख करके त्रिप्पण कारण भाष्यार्थो दो करने का रहस्य को हो गया नित्य विज्ञान अन्य निमित्त आत्त यथात ज्ञान आत्म तत्व यथात्ज्ञानी याज्ञान क्या होता है ज्ञान संतान का जब जब्ञान रूपान नष्ट हो गई कुछ कारण विद्यवासि शुर्रीमृति विषय वेदना संता जो था वह अभी नष्ट हो गया अज्ञान बीज से विच्छेद आत्मोक्ष तो संज्ञा सुब निवृत्त होने पर एक उपादान कारण का हो जाने का नाम ही क्या है आस्था का मोक्षा बने रहने का नाम बंद कर दिया उपाधि स्वरूप अपेक्षक तत्व ये आत्मे कहते आ गया दोनों कत उपाधि के स्वरूप के अपेक्षा से दोनों उसमें तप हो ऐसे अपने उपाय को लेकर अब प्रतिबिंब जो है तब तो तब पेट गएगा जिसको पानी बना हुआ अब है अब बर्तन है पानी है जैसे उपारी है तो दूसरा तो प्रतिबिंब रहेगा अब हटाओ तो उसको हटा गया प्रतिब वापस सूर्य बनी यावत काल पर उपाय तो है काल प्रतिबिंब सूर्य जब के तो तो हिलने आ है। उसे हिलन चलाना जो दिखा गये है, सारा जो है, देता सारा बंधन जो, जो तो? तो में था सूर्य तो तो क्या हो रूपे बो मोक्ष बंद और मोक्ष दोनों उपारीयि प्रतिभा संता शुक्ति आत्मोक्षित संबंध आत्मचित बधुमोक्ष्य क्षापे आप लोग ले जीवों के से ये है अंदर क्रम से क्या शरीर का अयित्व दिख रहा है ना एक छोटा दूसरा दूसरे से तीसरा पुनर भी जन्म पुनर अनेक प्राप्त कर रहे हैं हम लोग तो अनेक शरी के अनुयायुक्त जो दिख रहा है तो प्रातिभाषिक भाष्यकार के आश्रित हो ये दिखाना चाहते है व्यावहारिक सत्ता स्पय भाष्यकार व्यावहारिक सत्ता स्पेन केवल प्रातिभाषिक सत्ता है याव काल पर विद्या सात काल पर ग्रह प्रतिधि याव काल पर ग्रह प्रतिधि है तात्काल पर निवृत हो गई संसार निवृत्त हो गया पर प्रातृतिक मंत्री की किया, फिर रही है करना पड़ता था कई सत्ता त्रेवाल है कह रहे, जैसा सत्ता त्रेवाल है परमांड्य के बाद एक ही सत्ता है किसी लोगों के दूसरे शब्द हम बोलते हैं सृष्टि दृष्टिवाद वाले तो सत्ता त्रय दृष्टि सृष्टिवाद वाले तो सत्ता दजात वाले तो तेजी सत्ता उत्पन्न नहीं युवा तो उत्पन्न नहीं हुआ तो, तो आप क्या कहोगे कौन से दूसरे शब्द माने की जरूरत रह गया कोई तो दूसरे शब्द है ही उत्पन्न है फिर विचार कैसे यदि उत्पन्न है तो कैसे उत्पन्न आपकी दृष्टि के वजह से है तो ईश्वरीय सृष्टि को मानते हो कोई ईश्वरी सृष्टि माने सत्ता हो जाएगा और नहीं तो अपनी दृष्टि के कारण क्या मरी अपने ईश्वर मान लिया और मैंने सारा कह रहा है कि समान फिर तो दृष्टि सृष्टि और यह भार दृष्टि यही है सप्ताह को लेकर पार पार का में अभी तो गया, हो गया। तो हो अभी पर भी मान करके कार्य शरीर सारे मारते देते हो आ, वो भी शरण आओ नवे छात्र की क्या ठीक तो है वो तो सब तो तो तो तो वो अलग तो कहा तो जो की जो है साथ का मेदा, ये वो तो हुआ। इसे मतलब क्या हुआ सकता उच्छेद कर दिया इसे यहाँ पर कुछ पहले पेपर टिप्ढ में आएगा हाँ जब का इसमें घर में पड़ गए थे तो कई लोग तो तो उस कारण ये कि वो इन चीजों का आरोप बना करके इस पूरे के परिषद को सब तक बेवाल मार्टि सृष्टि जब तक क्या अविद्या जागरूक स्वप्रग किसी ने अविद्यवान के लिए पढ़ गया तो अविष्ट अविद्यवान स्वप्न गया तो जागरूक स्वप्न चला गया जब रात स्वप्न नहीं रहा गया सबसे जागर की वजह से भारत सप्ताह सत्ता है दोनों ही हैं वो, इसका मतलब किस है, तो है। दो सप्ताह मानी गई है पारमार्थिक में एक किसी ने यहाँ पर भी एक प्रातिभा से शक्र कर दिया प्रतिभा संतान से व्यावहारिक शरण संतान से नहीं ये जो हम उनको लग रहा है अनेक जन हो रहा है अनेक जन एक ही आत्मा एक ही जीव क्रमेण अनु, अनु, अनु कर रहा है जीवा क्रमेण अनेक शरीर अनुयायि राजम इसका क्या है मिथ्याभिमान विषय शुक्ति शुक्तिरूप भ्रम पड़ता है घटवत नहीं बोल सकते घटव जो है वो सृष्टि सृष्टिवाद वालों के लिए बनता है दृष्टि सृष्टिवाद मान्य होती है चलो स्वयं जहाँ मानना होता है स्वप्न का दृष्टान है जो अज्ञान भी जिस विच्छेद आत्मोक्ष संज्ञा अज्ञान भी तो विच्छेद नाम ही आत्म की मोक्ष संज्ञा फिर आत्मा की मोक्ष संज्ञा बंध संज्ञा क्यों आ गया विशिष्ट से बंध मोक्षे के ही लो, उसे तो। विशिष्ट से मोक्ष अन्वय असंभव के जब विशिष्ट चैतन्य है उस मोक्ष में अन्वय नहीं हो सकता अन्वय व संसार अभिवृत्ति प्रसंग निवृत्त न होगा मोक्ष में बना जाए, व्यर्थ ऐसा मोक्ष अनिश्वध अनिश्चित मोक्षे साधन जो विशिटे पहले बंद में था उससे फिर विशिष्टे मोक्ष में चला गया फिर तो भाई जो बंद में का विशिष्टित उसने साधना किया और जिस विशिष्ट ने मोक्ष पाया वो दूसरा ही है फिर तो किया कितने भोगा और नेत्र वैशिष्ट द्वारे नीव उपाधि प्रतिम्बे कल्पत किया बंध मोक्षा आगे निकांग उपाधि के वैशिष्ट द्वारे उपाधि की विशिष्टता के द्वारा स्वरूप उपाय प्रतिम्ब कल्पक कौन सा स्वरूप लेना उपाली प्रतिम्ब सदृश जो हो गया है उपाली कहने प्रतिबिंब रूपता को जो प्राप्त किया हुआ है उसी स्वरूप के अंदर बंद मोक्ष उपाली हटी प्रतिबिंब हटा बंद मोक्ष प्रतिबिंब ही वाच्य रूपे मित्या लक्ष्य रूपिंब और प्रतिबिंब के वास्तव में क्या है ले जाएगा तो में विशिष्ट हम जब कर रहे हो तो क्या हो जाएगा बिंबी स्वरूप अवस्थान है स्वरूप अवस्थान का दूसरा नाम मुक्ति है तो निश्चित हो गया तो सुंदर श्लोक है तो उपाधि साधम पिदीजन्यम ऊपाधि मिथ्या चिप्रबिंबके बिंबंस्यमशमे कूपाल साधम उपाय साक सहित सहित साधम साक साकम सहित औमे उपाधि को भी है उपारी भी मिथ्या है उपाध्य सहित जो भी वो भी मिथ्या है उपारी जन्य जिसे कहा जापारिक वस्तु मिथ्या मिथ्यांकु सब तो कुछ मिथ्यास चैतन्य है, है। भी तो उसी में है ना प्रतिबिंब भी वो चैतन्य तो चैतन्य में जो भाग है, है वो प्रतिबिम्ब के भागम दिशा चैतन्य जब प्रतिबाद तो चैतन्य है उसमें उपाधि जब प्रतिब होता उपाधि है चैतन बिंब सत्यमश तो सदा पूर्ण ही होता है इस प्रकार से पहला मंत्र का विचार पूरा विभाष्य जो पंतिभाग्य देखिए ब्रह्म इत्यादि ऐतिहासा मंत्र का प्रतिक्रिया ये ऐसी ही हाजति का किला किसी ज़माने में निश्चित में भ्यो, भ्यो, भ्यो, अर्थाया अजी किसी ज़माने हुआ और असुरक्ष संग्राम तो संग्राम किसने हुआ था जगत की स्थिति का परिपालन करने की इच्छा थे जगत, जगत की परिपिपाल जगत की सम्यक स्थिति का परिपालन करने की इच्छा है। से शासन अनुवर्तित अनुवर्तित देवता कौन है यहाँ अपने अपने के लिए जो वेदों ने दिया अनुशासन है उसको अनुवर्तन करने वाले समस्त सदुवृत्तियाँ शुभ वृत्तियां सदवृत्ती मने शुभ रूप वृत्ति है, वृत्तियांती रूप क्रिया का लाभ है आत्मानुशासन और जीवात्मा के लिए अनुशासन ब्राह्मणा धर्म कुत्व अनुसारण करने वाले जो लोगों वाला कार्य वृत्तियों को लेना चाहिए पहले पदभाषा में भी बात कर कहा देवगम शुभ वृत्ति शास्त्रवृत्ति और असर में से अशास्त्र वृत्ति वृत्ति स्वभाव की वृत्तियां हैं लौकी की वृत्तियां उनको देवे ऐसे जो शुभवृत्ती हुआ देवताओं के द्वारा अस्थिभ्यो ऐसे अर्थों के लिए अर्थाया अर्थात विजिज्ञ उनका प्रयोजन घोषित करने के लिए उनका व्यर्थी थे देवता के है विजय पाना चाह रहे हैं किसके ऊपर अश्रोन जो विजय पाना चाहते हैं, ऐसे उनके प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए इसी जीता किसने उन्होंने नहीं जीता किसी दूसरे ने जीता कौन जीता उनके लिए उनका प्रयोजन सिद्ध करने के लिए दूसरे ने उनके लिए विजय हासिल किसने की वो कदम ब्राह्मण इच्छा निजय देवाना भू व्या कर, कर दिया जीत लिया था जीता ब्रह्म ने जीता कैसे जीता देवान भगवान ब्रह्म का इच्छा रूप नित कारण बोले करके देवताओं को विजय की प्राप्ति हुई थी देवता सत्य ब्रह्मण विजय देवामय का तेन ब्रह्म का उस विजय को लेकर के उस ब्रह्म का विजय को लेकर के अज्ञान क्या मेरा है सब कुछ जो कुछ भी दिख रहा है उसी का है उसी में ही कल तो है उसी का है उसी से संबद्ध है उसी से है ये जाता ठीक है नही तो आई मानी भूत आने जाएंगे जीवन दी जिस जिसके फलवार जिसके वजह से रह रहे हैं जितने अंत तो रहे हो जाने वाले वो उनका है तो आप लोग कहा हो गया फिर भी हमारा हमारा हमारा हम आम लोग होते रहे हमारा दीदी है, हमारा आत्मा है, हमारा ये है हमारा वो नरे ओ मित्रा मित्र तो बार बार दिखाते हैं ये शरीर, शरीर में नहीं, शरीर नहीं हो, शरीर मेरा नहीं है ये शरीर में नहीं हूँ और ये शरीर मेरा नहीं है बल्कि इन शरीर का दृष्टान नहीं शरीर के दृष्टा में नहीं हूं दायरा पर नहीं हो और न जा पर मेरा है कि पर पैर ध्रष्टाई हूं यह अभ्यास करने बोलती ताकि हो किसके आंता मान का गो खत्म आंता ही है ना कि शरीर में हूं पकड़ रखते हैं कहते नई नहीं हूं या कभी हो शरीर मेरा है फिर शरीर मेरा नहीं हूं यह अभ्यास कर मोटा मोटी शरीर मार्ग अभ्यास काम चलेगा नहीं तीसरे प्रत्येक अंगे दायना पैर बाया आठ बाया आठ कपड़ा पीठ शरीर शरी सारा चीज ले लिया शरीर को लेकर लिख लिख नित्य भ्यास करेंगे धीरे धीरे इस शरीर का मोह बंद होगा अंता अनंत इसमें घटेगी अः जब इसमें अंता मनता घटेगी तो समझ जितने भी उन्होंने भी अपने आप हमतामता घट और विचार आगे के लिए ये क्रोध चंद्रोध नहीं ये क्रोध मेरा नहीं है क्रोध मुझ में आगे ऐसा माया निकल माया है नहीं माया शत्र को खेतना तो शुरू हो जिससे से कोई लेन नहीं है ऐसे बार बार हर चीज में पच्चीस मृत्यामंत्र पांच प्रत्येक प्रत्य पांच पांच मृत्यु पचीस्यज्ञा लोक स्त्री अशो असुरेशाशो देअ पूजा वा और जीवों की स्थिति का स्थिति का कारणीभूत अपहरण करने की सुभाव वाली जो वृत्तियां होती हैं, है उन सब उनको हराने जाने पर देवा वृद्धि पूजा वा बनता देवता वृद्धि को किए और पूजा को प्राप्त किए तो यह महापूजाया महाजात पूजा व्याख्या आप दूसरे मंत्र की व्याख्या करने के लिए करते हैं तो एक सूत्र तो का एक शंत्री मंत्र का प्रतीक है व्याख्या करने जा रहे बात सूत्र संख्या सैतीस मिथ्या प्रत्यक्ष प्रत्य ये आम्नक्यों आरंभवा वह मिथ्या प्रत्यक्ता हिख्यापनातांग मिथ्या प्रत्यक्तिहादारदा ये हमारा विजय है ये हमारा विजय है उनका वहात्य है तो मिथ्या ज्ञान भ्रमित हो रखे हो मेरा विजय मेरा है मेरा करके, मैं और दोनों क्या करे भक्त हे यहा हे पुथ्यासमें हे यहा ज्ञापन करने के लिए प्रकाशन करने ज्ञापन करने के लिए काम आए इस, चाहिए। इस बात को मंत्र। ईश्वर निमित्तेजये स्वर्ग नि अस्प अस्मक महिमा ये आत्मजयोग निमित्त सर्वात्मा आसकल्याण आंदमा आसंद चक्र तस्विड मत मिथ्या प्रद्वादात अवबोधे हाथव्यता आखिर नव निमित्त विजय था उसमें स्वमर्थ्य निंद्रादेव ने क्या किया सोचा तो ये हमारे अपनी साम्रिक विजय है और कहने लगे अस्माक हमारा ही विजय है अस्माक एम महिमा हमारा ही यह महिमा है इसी आत्मनोजिया निमित्त आत्मा का जया भी ब्रह्म का जय आदि को लेकर यह श्रेय निमित्त श्रेय का निमित्त कारण भूता आत्मा का जय आदि उनको सर्वात्मान सर्व कल्याण वह सर्वात्मान सर्वात्मा है सभी आत्मा के वा सर्वात्मारं। वा सर्वात्मारं। वा सभी के अंदर विदिमान आत्मा है सकल उपाधियों में, में जो प्रतिबिंब रूप के समाज पृष्ठभूता आत्मा को तो प्रम्भ ही है आत्मस्थम कर लिया आपको क्या है आत्मिस्तम ऐसा खराब नहीं करना आपकूपे नित्व सर्वात्मा सकल उपायों में जो आत्मा वह अपने आपके स्वरूप में है। ये मत सोचिए उपाय में प्रवेश कर गया तो वो भी संकुचित हो गया नहीं नहीं वो अपने आपके में अब आप वहां पर भी दे अपने व्यापकता अपरक्षणता आदि को त्यागी भी नहीं हो जा रहा है वहां इसे क्या कहा सात में वो अनोरणीया महत्व तो सिर्फ बड़ा है वो श्यामला तंडला है वो ऐसे कहती तो जो यहाँ अंदर आकाश है वो तो कितना बड़ा है कल चित्रो बार का आकाश ऐसे का है ब्रह्म हार्द ब वो कितना है वो कभी जितना वाला उतरी पहाड़ वाला जितनी पहाड़ वाला है उतना अंदर वाला है ऐसे कैसे होगा क्योंकि के वार्ड प्रवेश के हुए के समान प्रवेश है वास्तव में कोई प्रवेश तो हो ही सकता सर्व्यापक हृदय में कैसे सोचेगा व्यापक आज पहले दो विद्यमान है ही पहले से वह विद्यमान है नहीं तो यानी, व्यापक पहले से विद्यमान होने के कारण कुछ विद्यमान वस्तु का प्रतिम्ब रूपेण उपाधि में प्रकाशित हो जाना प्रवेश के समान प्रवेश गया उतने से उसके आत्मस्वरूप में तो किचित बाधा नहीं है तो संकेत करेंगे आत्मस्थक मतलब आत्मस्वरूप न तो आत्मस्थक ऐसी विपत्ति करेंगे सकल कल्याण का कारणी पूता है वो ब्रह्म दत्वीश्वर दत्वाध्वा इंदिरा ने भी क्या किया वो हमारी आत्मा है वास्तव हमारा स्वर्ग वही है या न जानते हुए आत्मत्वे न अभुधवा पिंड मात्र अभिमान और क्या कर रहे हो आप अपने पिंड मात्र अभिमान करते हुए बैठे हुए अपने शरीर को ही में शरीर आदि अहंकार में ही अभिमान कर बैठे हुए हैं इसलिए ज्ञान उन्होंने कर लिया है धर्म ज्ञान पाया कर लिया है अस्माकम एवं विजय अस्माकम में जब धर्म ज्ञान हुआ है तस् पिंड मातृ पिंड मातृष्णा देत्य है सर्वाश्वर या देना और उसको कैसे बिटाना है हमें मिटाएगा भ्रह ज्ञान को तो भ्रम ज्ञान तुम निवृत्त होगा जहाँ भ्रम हो जाता है उसान तो को जाना पड़ेगा भ्रम की निवृत्ति ब्रह्मिष्ठान जहाँ से होता है सो तो नहीं हो सकता अरे भ्रम कौन होता तो आत्मा ही है वो तो आत्मा क्या है सर्वात्मा ईश्वर या करते उपस्थित होता हुआ में जो क्या है ईश्वरीय बिंब ही अतएव सर्वात जो ईश्वर उस ईश्वर का याथार्थोधे यथार्थ स्वरूप ज्ञान के माध्यम से हाथ में दक्षापनाथ मिथ्या प्रत्यम उस कर। तो विपन तो करने के लिए, लिए का है पर ब्रम अकेले देवालय अभिप्राय नित्य अंगारूपम इत्यादा वह कम निश्चित रूप है नाय अभिप्राय का नित्य अंगारूपम अभिप्राय तो जो अभिप्राय था उसे वो जान लिया इस अगर होता आत्मा है के इसलिए वो जान लिया उन्हें वह साक्षरूपण विद्यमान भाव सर्व व्यापक ब्रह्म साक्षरता देव आपकी वृत्ति को उसने जान लिया मिथ्याभिमान सागरी न तो अरे जानने के बाद आपकी मिथ्याभिमान को तो नष्ट करने के करके सद अनु उन देवताओं पर अनुग्रह करने की इच्छा थे अनुग्रह करने की इच्छा से थे प्यो देवे प्यो अर्थायव इंद्रिय है नाग दूरे प्रारंभ हुआ उन उन के प्यो देवे प्यो के सामने का उनका अनु उनके ही सामने इंद्रियों का ही इंद्रियोक्षी में प्रारंभ हुआ प्रकाश दूर नहीं, बिल्कुल तो समीप में प्रकाशित होगा अनुषा मैं हमने पुत्र में जाने के लिए कहे ये दोनों लड़ रहे थे श्री और ब्रह्मा और विष्णु ब्रह्मा और विष्णु दोनों भाई जेषु से लड़ रहे थे, तो दोनों के सामने दिव्य तो खंबा दे, दे छा अग्नि में एक शरीर छह करके दिव्य पुंज के अब दोनों थी थी क्या चीज आ गया चलो दे पकड़ते हैं। ब्रह्मा जी ऊपर गया कि नीचे गया इस तरीका विशेष वैसे ही इंदिरा के सामने में भी क्या हुआ दिव्य ज्योति में पुंज के समान पुंज के रूप में प्रकट हो तो गए क्या होता है